कल हमने चर्चा की थी अहल्या उद्धार की चर्चा की थी तो तुलसीदास जी अहल्या के उद्धार के बाद हमारे सब के मन को अपने मन को कहते हैं कलम चर्चा कर रहे थे तुलसीदास जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ते भजू छड़ी कपट जंजाल अस प्रभु दीन बंतु हरि कारण रही दयाल तुलसीदास सठ ते भजू छड़ी कपट जंजाल तुलसीदास जी अपने मन को हमारे सब के मन को कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र कारण रहित दयाल कुछ कारण नहीं है कारण का सिवाय कृपा तो दीन बंधु है जो दुखी है दीन है भगवान जिसके कोई बंधु नहीं भगवान के बंधु है तो मन को कहते है कि तुम भगवान का भजन करो लेकिन छाड़ी कपट जनजा तुम्हारे मन में कपट नहीं होना चाहिए देखिए हमसे पाप हो गया तो ठीक है भूल हो गई तो ठीक है लेकिन भगवान के पास हम प्रकट करेंगे किसी दूसरे के पास प्रकट करने की जरूरत नहीं है भगवान के पास प्रकट करेंगे भगवान के पास कपट करने से भगवान नहीं मिलता वैसे हम देखते हैं जब भगवान राम सबरी के पास जाते है तो सबरी को नवधा भक्ति की बात कहते है तो वहां भी भगवान श्री राम कहते देख सबरी नौ प्रकार की भक्ति है उसमें से एक भी किसी में हो वो मेरा अतिशय प्रिय है नवमहु एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे अतिशय प्रिय उसमें भी कहते हैं कि प्रथम भगति संतनकर संगा दूसरी रतिम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत मान चौथी भगति मम गुनगण करही कपट तजिगा भगवान कहते हैं कि मेरा गुणगान करो लेकिन कपट नहीं होना चाहिए देख कपट से भगवान नहीं मिलते रामचरित्र मास एक प्रसंग है आप सभी को मालूम है जब भगवान राम लक्ष्मण सीता जब पंचवटी में थे तो सुपर्ण जो रावण की बहन थी वह आकाश मार्ग में जा रही थी जब भगवान राम को देखा तो सुपर्ण खा भगवान राम से आकर्षित हो गई। वो नीचे आ गई नीचे आकर उसने सुंदरी का रूप धारण किया सुंदरी का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास आई और कहा कि तुम सम पुरुषन मोसम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी। मैंने ये जगत में बहुत पुरुष देखा देवता देखा गंधर्व देखा मनुष्य देखा राक्षस देखा लेकिन तुम्हारे समान कोई नहीं देखा इसलिए आज तक मैं कुमारी रह गई सुपर्ण का विधवा थी उसके पति को रावण ही मार डाला था लेकिन यहां सुपर्ण कहती है कि मैं कुमारी हूं तुम समुष ये जगत में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और क्या कहती मोसम नारी ये जगत में मेरे समान नारी भी नहीं है सुपर्ण का सच बात कहती भगवान के समान कोई पुरुष नहीं वो तो हम सब जानते सुपर्ण का कहती है मेरे समान ये कोई नारी भी नहीं वो भी सच बात है कोई सुपर्ण का बाद में कोई आई नहीं ठीक है ना मैंने आज तक किसी का नाम सुपर्ण का नहीं सुना ठीक है ना आप किसी में कोई सुपर्ण किसका नाम नहीं होगा ठीक है तो कहती है कि तुम समुषण मोह सम नारी यह संजोग रचा ये ने तुमको क्यों जन्म दिया मेरे लिए और मेरा जन्म तुम्हारे लिए हुआ तो भगवान श्री राम ने सीता की ओर देखा और कहा तो मेरा भाई लक्ष्मण है उनकी भी शादी हो गई लेकिन उनकी पत्नी तो अभी वो अयोध्या में है तुम उनके पास जाओ तो लक्ष्मण के पास गई तो भगवान श्री राम थोड़े काले थे लेकिन लक्ष्मण तो और भी गोरे थे सुंदर से तो उनको जाकर कान में तुम्हारी शादी करूँगी तो यहाँ कहते लक्ष्मण सुपन देखा भी नहीं वो देखते भगवान राम की और कहते सुंदरी देखो मैं भगवान राम का दास हूं भगवान राम का नौकर हूं तुम जो मेरे साथ शादी करोगे ना तो क्या होगा तुमको नौकरानी की मांग भी थकना रह, रहना पड़ेगा भगवान राम राजा है राजा तो एक क्या पहले तो कितनी शादी करते तुम भगवान राम के साथ शादी करो तो रानी की माफी रहेगी मेरे साथ शादी नौकरानी की माफी रहेगी तुम रानी बनना चाहता हो ना नौकरानी बनना चाहता हो चाहती हो तो बुझे नहीं, नहीं हो तो रानी बनना अच्छा है वो फिर चली गई भगवान राम करुण करुण राम के भगवान क्या हुआ नहीं लक्ष्मण तो कहता आपका नौकर है मुझे नौकरानी बनना पड़ेगा मैं नौकरानी नहीं बनना चाहती भगवान राम ने कहा तुम समझती नहीं ये मेरा छोटा भाई अपने को दास सेवक समझता है लेकिन जो मैं राजा होऊंगा ना तो ये राज्य तो लक्ष्मण ही चलाएगा ओ वो बात है वो फिर चलेगी लक्ष्मण ऐसा एक दो बार जब हुआ तो बहुत गुस्से में आ गई उसको लगा सीता मेरे जीवन में कांटा के स्वरूप है यहाँ कहते भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है सीता भक्ति के प्रतीक है और लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक है सुपर्ण का वासना के प्रतीक है यहाँ के तो लक्ष्मण सुपर्ण का ओर देखता नहीं वो राम की ओर देखकर बात करते और भगवान राम सीता की ओर देखकर बात कर, उपर देखते नहीं वासना के प्रति दृष्टि नहीं डालते लक्ष्मण ने कहा जब मेरी दृष्टि वैरागी की दृष्टि जब वासना पड़ेगी ना तो वासना नहीं रहेगी ठीक है ना तो भगवान राम ने जब देखा कि वो सीता को मानने के आ रही है भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण को वो लक्ष्मण ने सुपर्णखा का नाक कान काट दिया आप सबको मालूम है प्रश्न उठता है सुपर्णखा भगवान राम को देखकर आकर्षित होती है सुपर्णखा भगवान राम को देखकर भगवान को पाने की इच्छा होती है तो देखिए ये तो कोई गलत नहीं है भगवान को देखकर कोई भी आकर्षित हो सकता है भगवान को देखकर किसी को भी पाने की इच्छा हो सकती है लेकिन सुपर्ण का भगवान राम को नहीं पाती ऐसा एक प्रसंग है भागवत में भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो कुब्जा के साथ मुलाकात हुई कुब्जा कंस की दासी थी वो कुंजी थी और कुरूप भी थी एक विद्या जानती थी क्या विद्या जानती थी वो कंस को अच्छी तरह सजा देती थी एक सोने की थाली लेकर जा रही थी वो सजाने की विद्या जानती देखिए आजकल भी सब सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ठीक है तब भी ऐसा था ठीक है नाम नहीं था लेकिन ये तो पहले से ही चल रहा है ठीक है तो वो जा रही थी कुब्जा रावण को सजाने के लिए बीच में श्री कृष्ण मिल गए और भगवान कृष्ण कहाँ जाए कंस के पास मुझे सजा दो दोगे जरूर सजा दूंगी तो कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को बढ़िया ढंग से सजा दिया भगवान श्री कृष्ण से पूछा तुम क्या चाहती हो कुब्जा ने कहा मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ भागवत में है भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा को पूर्ण की थी तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण पैर पर पैर रखकर का गला को लेकर ऐसे खींचा वो कुंजी थी सीधी हो गई कुरूप थी सुंदरी बन गई कुब्जा भगवान कृष्ण को पाती है लेकिन सुपर्ण खा नहीं पाती क्यू कु के मन में कपट नहीं था वो जैसे कुरूप थी वैसे भगवान कृष्ण के सामने ऐसे उपस्थित हो गई लेकिन सुपर्ण थी राक्षसी सुंदरी बनकर आई थी विधवा कहने लगी मैं कुमारी हूं तो भगवान के पास कपट नहीं चलता लेकिन तो भगवान के पास कोई भी एक बार भी राम नाम करे यहाँ तुलसीदास जी कहते जासू नाम सुमिदत एक बार उतर ही नर भव अपार एक बार नाम कर से पार हो जाता है एक छोटी सी कहानी है एक आदमी था कभी भगवान का नाम नहीं करता था तो सब बोलते थे भगवान का नाम कर नहीं करूंगा तो उनके जो दोस्त थे न एक महात्मा के पास ले गए कि देखिए कभी भगवान का नाम नहीं करता संसार में फंसा रहता है भाई तो ठीक है मेरे पास रखो उसको दो तीन दिन उनके साथ दोस्ती की बाद में महात्मा ने कहा चाहिए तुम एक बात सुनोगे क्या देखिए जो भी बात भगवान का नाम कहने को मत कीजिए देखो तुम एक बार बोल तो एक बार राम बोल बोलते तो, बस और कुछ नहीं लेकिन एक बार ही बोलूंगा दूसरी बार नहीं बोलूंगा ठीक है एक बार बोल तो राम बोल दिया बोझ बस अब तुम एक दूसरी बात सुनो कि कोई तुमको पूछे कि राम नाम के बदले में तुमको क्या चाहिए तुम कहना कि मुझे पता नहीं बदले में क्या आपको जो देना है दे दी दे। राम नाम के बदले में तुम अपने आप से कुछ मत मांगना ठीक है तो उसने पूरे जीवन में एक बारी राम नाम कहता कभी भगवान का नाम मर गया जब मर गया तो यमराज आने चित्रगुप्त बुलाया देखो देखो इसने क्या किया वो तो संसार में पूरा जीवन फसल एक बार राम नाम जबरदस्ती से लिहा है ठीक है तो ठीक है यमराज ने पूछा अच्छा तुम बोलो राम नाम के बदले में तुम क्या चाहते हो उसको महात्मा की बात याद आ गई कुछ नहीं देखिए मैं कुछ नहीं चाहता राम नाम का फल जो देना आप दे दीजिए तो यम राजा ने सोचा कि एक बार राम नाम करने का फल क्या है मुझे तो मालूम नहीं धर्मराज को पूछा धर्म राज के पास इसने एक बार राम नाम किया धर्म राजा ने को भी मुझे भी मालूम नहीं एक बार राम नाम का क्या फल मिलता है चलो ब्रह्मा के पास तो ब्रह्मा के पास उसको भी ले गए साथ इसने एक बार राम नाम किया क्या फल है ब्रह्मा ने कहा मैं चार वेद जानता हूँ लेकिन राम नाम का फल मैं नहीं जानता क्या अच्छा तो राम राम करते चलो शिव के पास उसको फिर शिव के पास ले गए चलो ये देखो एक बार राम नाम किया है आप तो राम नाम कर रहे बताइए राम नाम का फल क्या है भगवान शिव ने कहा मैं भी नहीं जानता ठीक है <laughs> राम नाम में करता हूँ राम नाम एक बार नाम का क्या मैं भी नहीं जानता अच्छा चलो भगवान राम के पास जाए भगवान राम ही बता देंगे तो कहते भगवान राम के पास गए भगवान राम ने कहा कि मेरा नाम का फल क्या मुझे भी मालूम नहीं ठीक है यहाँ कहते हैं रामचरित मानस में कहते हैं कहू कह लगी नाम बड़ाई रामन सकही नाम गुण गाई, भगवान राम भी नहीं कह सकते तो भगवान राम ने कहा ठीक है भाई एक बार तो राम नाम लिया तो ये सबका तो दर्शन हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश सबका तो दर्शन अब क्या चाहिए ठीक है ना उसको छोड़ दो यही छोड़ दो तो देखिए एक बार राम नाम किया भगवान के नाम में कितना फल है और यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जब अहल्या का उद्धार किया बाद में विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे है चले राम लक्ष्मी मुनि संगा गये जहां जग पावनी गंगा बहती भगवान श्री राम ने विश्वामित्र को पूछा कि आप गंगा के बारे में बताइए। यहां कहते गाधी सुन सब कथा सुनाई जे ही प्रकार सुरसरी मही आई ये गंगा कैसे पृथ्वी पर आई वो विश्वामित्र मुनि ने बताया आप सबको मालूम होगा ये गंगा सगर राजा थे सगर राजा सगर राजा ने सोचा कि मैं अश्वमेघ का यज्ञ यग, यज्ञ करूंगा कहे थे कि 100 बार अश्वमेघ का यज्ञ कर इंद्र हो, हो सकते है देखिये इंद्र क्या है मालूम है हम सब जब यहां जब भगवान का नाम करते हैं, भगवान के नाम के स्वरूप जो हमको भोग चाहिए हम सब लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग में कैसी व्यवस्था है जो जितना पुण्य है ना उसके मुताबिक वहां भोग की व्यवस्था है पर वहां सबसे ज्यादा जिनका पुण्य होता है वो इंद्र होता है लेकिन इंद्र को हर समय टेंशन रहता है क्या मेरे से ज्यादा पुण्य वाला चला आएगा ना तो मेरी गद्दी चली जाएगी ठीक है ना यहाँ गद्दी की चिंता ऊपर भी चिंता है ठीक है न तो यहाँ कहते हैं तो इंद्र क्या करता है जब जिसका पुण्य बढ़ जाता है ना जैसे आप देखते जब कोई ऋषि मुनि जब ध्यान जब करते है, है तपस्या का तो इंद्र क्या करता है इंद्र अपस्त्र को भेज रहे तपस्या भंग करो ठीक है उसकी ज्यादा पुण्य हो जाएगी मेरी गति चली जाएगी तो यहाँ कहते हैं कि सगर राजा ने जब 100वां सो अश्वे यज्ञ कर रहे थे और ये सगर राजा उसने एक तपस्या की थी भगवान शिव के पास कि उसके पुत्र नहीं थे उनकी दो पत्नी थी तो भगवान शिव ने कहा ठीक है एक पत्नी को एक ही पुत्र होगा जो वंश की रक्षा करेगा और दूसरी पत्नी को साठ हजार पुत्र होगा तो एक पत्नी को असमंजस वो उसका नाम था पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी को गर्भ में से एक तंबू निकला कैसे वो ये तंबू तुंबा तुंबा कहते हैं ना तुंबा जैसे हम हम बंगाली में कुंगड़ो कहते हैं ठीक है ना ये तुंबा एक फल निकला तो वो तो उसको तो बहुत गुस्सा हो गया सगन का अरे भगवान शिव ने साठ हजार इसके तो क्या करे काट दे देखो तो काटने लगा काटते करते साठ हजार टुकड़ा हो गया उसमें से एक एक लड़का निकल गया ठीक है ना साठ हजार आप सोचिए कर्मी दो तीन लड़के को संभालना मुश्किल है साठ कैसे संभालता भगवान जाने ठीक है न <laughs> लेकिन वो बहुत शक्तिमान थे बाद में कहते जब इसने यज्ञ किया तो यज्ञ का जो घोड़ा आसू का घोड़ा होता है इंद्र ने चोरी कर लिया साठ हजार पुत्र को भेजा कर जाओ तुम ढूंढने के पूरी पृथ्वी उसने ढूंढ दूंड, ढूंढा निक, नहीं निकला पाताल खोदने लगे पाताल में जाकर इंद्र ने क्या किया था कपिल मुनि जो ध्यान में बैठे थे उसके आश्रम में बांधकर इंद्र चला गया अब ये साठ सब आए देखे कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बनता हुआ है उसने सोचा कपिल मुनि चोरी क्या है? है वो सब उसको मारने आए और बहुत कटु वचन कहने लगे तो कपिल मुनि की समाधि टूट गई और जब देखे मारने के लिए आ रहे तो कपिल मुनि ने कपिल मुनि की आंखों से अग्नि निकली और साठ हजार पुत्र भस्म हो गए अब क्या करें वहां तो लोटे नहीं तो सगर राजा के जो पुत्र असमंजस थे असमंजस को एक पुत्र होता अंशुमान असमंजस कहते है कि बहुत इतनी शरात करता था कभी कभी किसी के लड़के को लेकर नदी में फेंक देता था तो सगर राजा ने उसको निकाल दिया देश निकाल कर दिया उसका लेकिन उनका जो पुत्र था अंशुमान वो बहुत अच्छा था उसको भेजा के देखो साठ पुत्र कहाँ गए तुम जाओ वो बहुत अच्छा था वो उसका अपने क्रोध पर नियंत्रण था वो जहां भी जाता था ऋषि मुनि की सेवा करता था पूछता था कि आपको क्या मेरे जो चाचाओं के बारे में कुछ मालूम है जो भी वो वो ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में आया उसने पूछा कपिल मुनि हाँ वो लोग यहाँ आए थे लेकिन मैंने दोभस्म कर दिया देखा कि साठ उनके चाचाओं की आत्मा वहां घूम रही इसकी कैसे मुक्ति होगी देखो गंगा जो आएगी ना पृथ्वी पर तो मुक्ति होगी अंशुमान चला गया अपने दादाजी को बोला कि ये बात है तो सगर राजा चले गए तपस्या करने के लिए उसने तपस्या की लेकिन तपस्या करते-करते मर गए अंशुमान के जो पुत्र दिलीप हुआ अंशुमान ने दिलीप को राज देकर चले गए उसने भी तपस्या की तपस्या करते करते मर गए दिलीप का लड़का भगीरथ हुआ दिलीप ने भी तपस्या की वो भी मर गए बाद में भगीरथ ने तपस्या की आप सबको मालूम है ब्रह्मा प्रसन्न हुए उसने कहा ठीक है गंगा तो आएगी लेकिन तुमको शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा क्योंकि गंगा का जो वेग है ना वो धारण करने में कोई सक्षम नहीं है वही ठीक है शिव की तपस्या की शिव भी प्रसन्न हो गए ऊपर से गंगा आई शिव ने अपने सिर पर धारण की गंगा को थोड़ा अभिमान था उसने सोचा था कि मैं शिव को पाताल में पहुंचा दूंगी लेकिन शिव ने अपनी जटा में ऐसे बंद कर दी अब निकल ही नहीं रही है फिर भगीरथ ने कहा निकालो वरना मेरा क्या होगा तो शिव ने उसने जटा से गंगा को निकाली तो गंगा को लेते लेते वो चलते चलते चलते बीच में कहते कि झन्नु मुनि थे यज्ञ करे थे तो गंगा जब उसके आश्रम से निकली तो उसका यज्ञ सब बह गया तो जन्नु मुनि ने क्या किया जन्म ने पूरी गंगा को पी लिया अब पी लिया तो क्या करे फिर भगीरथ कहने लगा अरे निकालो मुझे तो ले जाना है कान से निकाली तो उसका नाम भी हो गया फिर कहते आज जो गंगा सागर जहां मेला होता है वहां कपिल मुनि का आश्रम भी है वहां कहते साठ हजार उसकी राख की ढेर पड़ी हुई थी जब गंगा वहां आई सबकी मुक्ति हुई तो ये बात जहाँ कहते हैं किसने सुनाई विश्वामित्र मुनि ने सुनाई बोल जहां भी हम तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ का महात्मा हमको सुनना चाहिए तीर्थ में जाते तो तीर्थ में क्या-क्या पहले हुआ है तो भगवान श्री राम ने पहले तीर्थ की महात्मा सुनी और यहाँ के तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए भगवान श्री राम गंगा में स्नान किया भगवान श्री राम को थोड़ा सा संकोच हो रहा था कि विश्वामित्र मुनि ने बोला कि तुम ये गौतम मुनि की पत्नी है उनको स्पर्श करो उसने अपने चरण से स्पर्श किया मन में दुख हो रहा था मुझसे कुछ पाप हो गया क्योंकि मैंने स्पर्श किया गौतम मुनि की पत्नी है वो तो मुनि की पत्नी है तो विश्वामित्र ने कहा कि आप स्नान कर लीजिए वो आपको जो मन में जो लगता है पाप होगा ना वो भी नष्ट हो जाएगा भगवान श्री राम ने गंगा में स्नान किया कहते है वहां से जनकपुरी में जा रहे हो जनकपुरी की शोभा बहुत बढ़िया है कहते जहा बाग है बगीचा है रास्ता बहुत सुंदर है वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरा नर नारी सुबग सूची संता जीतने नर नारी सब संत है कहते देखिये रामचरित्र मानस में तीन नगरी का वर्णन है अयोध्या मिथिला और लंका मिथिला में सब संत ने मिथिला में मिथिला में सब संत है अयोध्या में सब संत नहीं क्योंकि अयोध्या में देखते हैं वहा मंथरा है। और यहाँ लंका में सब राक्षस है सब राक्षस ने एक वहां भी, भी, भी संत है विभीषण विभीषण देखिये लंका में लंका क्या है लंका ये हमारे संसार का प्रतीक है यहां कहते विभीषण राक्षसों के बीच रहते हैं राक्षसों के बीच रहता है और क्या वहां भगवान राम का नाम करता है जब हनुमान जी आए वहां सीता को ढूंढते थे पूरी रात ढूंढते ढूंढते जब वो लंका में आए तो भोर हो गई विभीषण जागा यहां कहते राम राम थे ही सुमिर नकी ना देखिये सुबह में उठकर विभीष विभीषण क्या कर रहा है भगवान का नाम कर रहा है हम सभी को सुबह उठकर भगवान का नाम करना चाहिए कोई कोई अभी क्या करते है मालूम है सुबह उठकर बेटी बेटी का मतलब क्या है मालूम है बेड से नीचे नहीं उतरना है ठीक है ना वो बैठे बैठे मुंह भी नहीं धोना है मुंह नहीं धोकर जो चाय पिएगी ना उसको बेटी कहते हैं कोई कोई बेटी पीते बाद भी नीचे उतरते लेकिन यहाँ विभीषण कैसा है राम राम ते सुबह उठकर देखिए भगवान का नाम करा है। लंका में बैठकर आप सोचिए हनुमान जी आगे उनके पास जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई हनुमान जी ने विभीषण को राम से मिला दिया देखिए हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो वचनामृत में है भगवान श्री राम कृष्ण ने मास्टर मास्टर कहा था मेरा नाम करना तुमको कोई मेरे पास ले आएगा लंका में बैठकर विभिषण भगवान का नाम कर रहा है हनुमान जी आ गए वो हनुमान से मिले तो बहुत आनंद हुआ ने कहा मैं बहुत दुखी हूं सुन हूं पवन सुत रहनी हमारी जीमी दसन मीन जीव बिचारी मैं कैसा हूं जैसे बत्तीस दांत के बीच में जीव रहती है आप सबको मालूम है कभी जो दांत के बीच में जीभ आ जाती है तो जीभ को कितना दुख होता है यह सब राक्षस है उसके बूच में मुझे रहना पड़ता है कोई भगवान का नाम नहीं करता सब राक्षस मैं बीच में जीभ की तरह भगवान का नाम कर रहा हूं तो हनुमान जी का तो जीभ की तरह बहुत अच्छा हो मुझे क्यों वो देखो दात गिर जायेंगे जीव नहीं गिरेगी ठीक है ना <laughs> देखो बुढ़े होते क्या होते दाँत गिर जाता है ना जीव का कुछ होता है जीव का कुछ नहीं होता ठीक है जीव राम रस चाखे ठीक है ना जीव क्या है भगवान का नाम कर सकती है और जो भी हम खाते जीव को स्वाद मिलता है दांत को कुछ स्वाद नहीं मिलता है, ठीक है ना हनुमान जी के साथ बात करके विभीषण को इतना आनंद हुआ विभीषण ने कहा अब मोहि भा भरोसा हनुमता बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता अब मुझे भरोसा हो गया क्योंकि भगवान की कृपा के सिवा बीनूहर कृपा मिल ही नहीं संताज मुझे संत का मिलन हुआ ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है भगवान राम क्या मेरा स्वीकार करेंगे मैं तो राष्ट्र स्कूल में जन्म हुआ हनुमान जी ने कहा देखो मैं बंदर हूं कितना चंचल हूं ठीक है न फिर भी भगवान ने स्वीकार किया है पर भगवान सेवक को स्वीकार सेवक को बहुत प्रेम करते कहते हैं जब हनुमान जी के साथ प्रथम मुलाकात हुई भगवान राम की तो भगवान श्री राम कहते समदर्शी समर्सी सब कहू हु? सेवक प्रिय अन्य गतिशोक मुझे समदर्शी कहते मैं समदर्शी नहीं हूँ मुझे सेवक बहुत प्रिय है भगवान श्री राम कहते हनुमान जी को कैसे सेवक प्रिय है हनुमान जी भगवान के सेवक और हनुमान जी के बारे में आप सबको पता है हनुमान जी जब मां सीता के पास गए और जब सीता को भगवान राम का संदेश सुनाया तो यहां कहते हैं सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया ऐसा आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि आज तक किसी ने ऐसा आशीर्वाद देने की हिम्मत नहीं की ऐसा आशीर्वाद सीता ने हनुमान जी को दिया देखिये जीतने सब राक्षस है सब अमर बनना चाहते हैं ये जो रावण रावण ने तपस्या की क्या मांगा हम काहू के मर ही न मारे हम किसी से न मरे ठीक है ना मरना तो पड़ेगा तो बोलो तुम बोलो वैसे मर तो ठीक बानर मनुष्य जाति दुई बारे बानर तो मनुष्य से, से मर मर मरूंगा रावण ने सोचा था क्या कि रावण रावण सोचा कि बानर और मनुष्य तो मेरा आहार है उसको तो खा लूंगा वो मुझे क्या मारेंगे देखिए रावण आज तक मरा नहीं आपके मेरे अंदर बैठा हुआ है ठीक है ना हम भी सोचते हैं कि खाने से क्या मरेंगे लेकिन आप ज्याद, आप ज्याद सोच कर देखिए नहीं खाने से नहीं मरते मनुष्य ज्यादा खाने से ही मरते हैं आप खाते रहिए बाद में डॉक्टर बोलेंगे बस मिठाई मत खाओ ठीक है ना सुगर हो गया है ठीक है न? आलू मत खाओ खाएंगे तो मर जायेंगे ठीक है, ठीक है तो यहाँ रावण ने सोचा था मैं खाऊंगा मेरा आहार मुझे क्या मारेगा लेकिन वही उससे मरा तो यहां सब अमर बनना चाहता है किसी को अमर होने का वरदान नहीं मिला लेकिन सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया क्या दिया अजर अमर गुण नीति सुत हो करहु रघुनायक तुम पर छोहु अजर अजहर मीन्स तुम वृद्ध नहीं हो अमर तुम्हारी मृत्यु नहीं आर गुण निधि देखिये सब राक्षस में गुण नहीं थे हनुमान जी निधि का अर्थ सागर है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सत्यू लोक उजागर तो गुण के सागर तो हनुमान जी को और दान क्या मिला है अमर है जब भगवान श्री राम स्वधाम जा रहे थे तो हनुमान जी को पूछा कि, हनुमान जी तुम नहीं जाओगे वैकुंठ में मैं नहीं जाऊँ क्यों तो हनुमान जी ने पूछा अच्छा प्रभु वैकुंठ में क्या रामकथा होती है रामकथा नहीं होती है भगवान हनुमान जी ने कहा देखिये प्रभु जहाँ रामकथा होगी न मैं वहां रहूंगा जब तक पृथ्वी पर राम कथा रहेगी मैं यहां रहूंगा और मुझे मालूम है प्रभु कि जहां राम कथा होती है ना वहां आप भी रहते हैं, ठीक है न इसलिए जब तक पृथ्वी पर राम कथा है यत्र यत्र रघुनाथ की तत्र तत्र की हनुमान जी रहेंगे तो हनुमान जी अमर एक ऐसी बात एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी कहते हनुमान जी जंगल में राम राम राम कर रहे उस जंगल से नारदमुनी गुजर रहे, तो हनुमान जी ने पूछा नारदमुनी कहा रहे? जा रहे उसमें वहींकुंठ जा रहे वो वहीं जा रहे अच्छे काम करेंगे क्या वचे भगवान विष्णु के पास डायरी है आप देखिए तो मेरा नाम है कि नहीं उसमें तो नारदमुनी सोचा भगवान विष्णु क्या डायरी रखते क्या मालूम ठीक है आप बोल रहे तो मैं पूछ लूंगा तो गये नारायण नारायण करते, करते भगवान विष्णु पधारी पधारी नारदुनि क्या बात थोड़ी बार बैठे बातचीत हुई नारद मुनि पूछा अच्छा प्रभु आपको तो डायरी है क्या है दिखाएंगे जरूर दिखाऊंगा तो भगवान डायरी दिखाई तो नारद मुनि देखा पहला उनका नाम लिखा हुआ है नारद मुनि का पूरी डायरी पहले से अंत तक देखा हनुमान जी का नाम ही नहीं है तो लगा ठीक है मेरा तो नाम है उनका नो नो ठीक है डायरी वापिस दे दी देख वो तो चले गए फिर जंगल में गए तो हनुमान जी राम राम राम कर रहे थे मिले मिले मिले क्या गए गया था मिले भगवान से डायरी देखी देखिए क्या देखा देख हनुमान क्या बताओ मेरा नाम सबसे पहला है लेकिन तुम्हारा नाम ही नहीं है तो हनुमान जी ने कहा आपको आपने कौन सी डायरी देखी मुझे कौन सी मतलब अरे भगवान विष्णु का पर्सनल डायरी वो क्या देखी आपने अच्छा अरे तूने तो मुझे बताया नहीं तूने तो डायरी बताई अच्छा आप फिर एक बार कष्ट करके जाइए ठीक है देखिए पर्सनल डायरी मेरा नाम है कि नहीं तू नारद मुनि सोचा देखिए अब देख दे क्या मालूम पर्सनल किसका किसका नाम वो भी देख लूंगा फिर दूसरी बार गए नारद मुनि आए नारायण नारायण आइए आइये बता रही क्या बात अच्छा आपके पास पर्सनल डायरी है क्या भगवान विष्णु है दिखाएंगे दिखाए तो उसमें पहले हनुमान जी का नाम है भरत का नाम है गोपियों का नाम है तो नारद गुण ने भगवान विष्णु प्रश्न पूछा क्या देखिये प्रभु आपने दो डायरी दिखाई पहली डायरी में मेरा पहला नाम है और दूसरी डायरी में हनुमान जी का पहला नाम है ये दो डायरी में अंतर क्या है तो भगवान विष्णु ने कहा देखो नारद पहली डायरी जो दिखाई ना उसमें जिन जिन भक्तों का नाम है वो चौबीस घंटा सिर्फ मेरा ही नाम करता है जैसे तुम नारायण नारायण नारायण कर और दूसरी डायरी में जिनका जी, नाम है चौबीस घंटा मैं उसका नाम करता हूं कने <laughs> देखिये हनुमान जी तो हनुमान जी बीबी संघ को कहते हैं कि देखो सेवक पर भगवान की अति से प्रीति तुम मत समझो भगवान तुमको आश्रय देंगे ही देंगे तो देखिए ये लंका की बात है तो यहाँ जनकपुरी में कहते हैं कि जनकपुरी पूर नर नारी सुबग सूची यह सब अच्छे और विश्वामित्र मुनि आए वहां एक सुंदर एक बगीचा था उसने राम कहा कि कहा बगीचा में रहेंगे आम का बगीचा था तो ठीक है विश्वामित्र मुनि वहां रहे और जब यहाँ कहते जनक राजा को पता चला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं अपने मंत्री अपने गुरु सबके साथ आ गए विश्वामित्र मुनि के चरणों में मस्तक प्रणाम किया और तब राम लक्ष्मण बगीचा देखने के लिए गए थे और कहते बातचीत हो रही है विश्वामित्र मुनि के साथ जनक राजा बैठे और वो घूमते घूमते राम लक्ष्मण आ गए यहाँ कहते हैं जब राम लक्ष्मण आए यहाँ कहते ते ही अवसर आए दू भाई गए रहे देखन फुलवारी उठे सकल जब रघुपति आए देखिए राम सबसे छोटे हैं लेकिन जब राम आए ना सब खड़े हो गए यहाँ कहते उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए विश्वामित्र निकट बिठाया भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुल की तगाता ने जब भी भगवान राम को देखा सब बहुत सुखी हो गए सब बहुत आनंद हुआ सबको बारी बिलोचन सबके आनंद के अश्रु निकलने लगे और कहते बारी बिलोचन पुल की तगाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयह विदेहू विदेहू विशेषी कहते ये तो विदेह है जनक राजा का एक नाम है विदेह उसको देह बोध नहीं रहता लेकिन आज भगवान को देखकर क्या हुआ कहते भयह विदेहू विदेहू विशेषी विशेष रूप से विदेह हो गए जन, जनक राज ने पूछा विश्वामित्र मुनि से कहु नाथ सुंदर दो बालक कौन है हु? मुनीकुल तिलक की निप पालक ये मुनीकुल का तिलक है ना निप के पालक है कौन है बोलिए तो ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय वेश ये वेश धारण करके आए। यहां जनक राजा कहते कि देखिए सहज विराग रूप मनु मोरा ये जगत की कोई वस्तु कोई मनुष्य मुझे आकर्षित नहीं कर सकता मेरा मन सहज विराग रूप है यहां कहते हैं लेकिन क्या होता है इन ही विलोकित अति अनुराग इनको देखकर मुझे बहुत अनुराग हो रहा है और क्या हुआ बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा मेरा मन हर समय ब्रह्म में युक्त रहता है लेकिन भगवान को देखकर मेरा मन ब्रह्म सुख को त्याग कर दिया ये भगवान ये कौन है तुम बताओ तो ये दो कौन है देखकर तब यहां कहते विश्वामित्र मुनि कहने लगे ए प्रिय जहां प्रिय प्रिय सब प्रिय सब सब लगी प्राणी प्राणी ये के के है है है मनुष्य भगवान श्री राम ने जब देखा कि विश्वामित्र बोलने लगे तो मन मुस्कानी राह सुनी बानी भगवान श्री राम ने थोड़ा मुस्कुरा दिया तो विश्वामित्र समझ गए कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तो यहाँ कहते तब कहने लगे रघुमन मणि दशरथ के जाए ये दशरथ के पुत्र है, ही तलागी है मेरा यज्ञ को रक्षा करने के लिए आए थे ये सुंदर श्याम गौर दहु भ्राता आनंद हु के आनंद तो आनंद को भी आनंद दे सकते हैं तो जनक राजा दोनों को ले गए लेकर मिथिलाी में ले गए और यहाँ कहते सुंदर सदनु सुखद सब काला कैसा घर दिया सुंदर सदनु सुखद सब काला सब कालों में जो सुंदर घर है जैसे हम ऐसी में बैठे हुए तब भी कैसी व्यवस्था होगी कुछ दिन ऐसी <laughs> सब काल में ग्रीष्म ग्रीष्म में ग्रीष्म में अथवा तो सीता में वर्षा में जो घर अच्छा रहता है वैसा घर दिया और यहाँ कहते जब शाम हुई तो यहां लक्ष्मण लक्ष्मण को इच्छा हुई कि मिथिलापुरी देखा है भगवान समझ गए भगवान अंतर्यामी है तो भगवान ने कहा कि नाथ लखनपुर देखना चाह तो उसने विश्वामित्र कहा देखिए नाथ ये लक्ष्मण ये देखना चाहता है और प्रभु सकोच डर प्रकटन क्या आपसे थोड़ा वो उसको डर इसीलिए नहीं बोल सकता इसीलिए मैं क्या कहता हूँ जा राउर आयुष में पाऊ नगर देखा तुरत ले आऊ यदि आप जो आज्ञा दे मैं उसको नगर दिखाकर ले आऊंगा विश्वामित्री हंसने लगे और क्या कहने लगे विश्वामित्र ने कहा हाँ। जाई देखी आवहु बहु नगर सुख दो भाई करहु हूँ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई जाई देखिया वह नगरू सुखनिधान निधान दू भाई करहू सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाई विश्वामित्र समझ गए कि सबको दर्शन देने के लिए जा रहे देखिये मां जान की कृपा है मां जानकी की इतनी कृपा है कि जहां उनका जन्म हुआ वहां के जो वर्षवासी नर नारी है उनको भगवान के पास जाना नहीं पड़ता भगवान आ रहे और सिर्फ आने उसके गली गली में घूमे घर घर जाएंगे भगवान ठीक है कहते हैं नहते भगवान राम लक्ष्मण निकले तो जितने लोग थे सब दौड़ रहे उनको देखने के लिए और के छोटे शिशु है वो क्या कर रहे हैं छोटे भगवान श्री राम का हाथ पकड़ कर ले जा रहे ये मेरा घर है आप आइए मेरे घर में भगवान श्री राम उनके घर जा रहे देखिए शिशु का मतलब सरल इस सरलता से भगवान मिलता है ठीक है ना श्री राम कृष्ण देवृत में कहता है कि अनेक जन्म की तपस्या होने से मनुष्य सरल होता है ऐसी बात नहीं हम सब कोई कोई सोच सरलता मूर्खता मूर्खता मूर्खता नहीं सरल होना बहुत कठिन है यहाँ कहते हैं कि ये शिशु सब सरल है वो क्या करे वो भगवान को ले जा रहे हाथ पकड़कर और जरूे पर जो युवती बैठी है उनको सब पता लग गया कि ये राम लक्ष्मण है वो दशरथ के बेटे हैं ये सुमित्रा का लड़का है ये को, को, सब उसने उसने सोचा कि अच्छा ये जो यहाँ सीता के साथ शादी हुई तो बहुत अच्छा लेकिन धनुष से कैसे उठाएंगे तो दूसरी सखी बोला रे लगता है जनक राजा वो अपनी प्रतिज्ञा भंग कर देंगे पर नहीं भंग नहीं करेंगे उसको तो वैसे तो है नहीं लेकिन जो शादी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए क्यू की बार बार दर्शन होगा बार बार आएंगे कि कभी सीता को लेने के लिए कभी छोड़ने के लिए इसको आएंगे तो बार बार दर्शन होगा तो ऊपर से सब सखी भगवान राम को देखकर बहुत ऊपर से पुष्प तो बरसा रहे है भगवान श्री राम गली गली घूमते है और यहाँ कहते शिशु सब राम प्रेम रस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने हाथ पकड़ की मेरा कर ये मेरा निकेत है निज निज रुचि सब ले ही बोलाई वो भगवान को हाथ पकड़ कर ले जाते और कहते सहित तो जाई दो भाई दोनों दोनों जाते भगवान श्री राम प्रेम के बस है सरलता के बस जहाँ ले जाते वहा भगवान श्री राम जाते बाद में देखा शाम हो गई अब तो भगवान श्री राम ने कहा देखो हमारे गुरु जी है ना वो हमको डांट देंगे ठीक है ना अब छोड़ दो हमको जाना पड़ेगा ठीक ना? कहते है कहते हैं छासू त्रास डर कहू डर हुई जो डर जिससे डरता है ठीक है ना भगवान से डर दर भी डरता है भगवान श्री राम लेकिन क्या विश्वाह तो इससे डरते कहते है जाने विलम्ब त्रास मन माही विलम्ब हो जाएगा इसीलिए चले गए आ गए जब संध्या हो गई यहाँ कहते संध्या के समय बात सुनाई विश्वामित्र मुनि ने बाद में कहते विश्वामित्र मुनि सोए तो राम लक्ष्मण दोनों उनके चरण दबा रहे यहाँ कहते मुनिवर सयन किन्नी तब जाई लगी चरण चापन दो भाई देखिए दोनों भग विश्वामित्र के पैर दबा रहे जिनके चरण स्वरूर लागी करत विविध जप जोग विरागी जिसका चरण पाने के लिए बहुत जोगी विरागी सब कितना साधन करते भगवान श्री राम उनके चरण दबा रहे और क्या कहते हैं बार बार मुनि अज्ञा दे बार बार कहते छोड़ दो चरण दबाने की जरूरत नहीं देखिए ये मर्यादा है ठीक है न कोई कोई मैंने सुना एक महात्मा थे शिष्य चरण दबा रहे तो दबा रहे एक घंटा दो घंटा तीन का बोल ही नहीं रही छोड़ दो ठीक है ना या विश्वामित्र मुनि कह बार बार कह दे छोड़ दो अब तो वो एक बजा दो बजे तक दबाते रहे गुरु तो कुछ बोलते ही नहीं है तो क्या करे ठीक है दबा दिया दूसरे दिन दूसरे शिष्य को बताया क्या करे भाई दो बजे तक दबाया क्या करे उसने कान में कुछ बोल दिया कल ऐसा करा ठीक है दूसरे दिन ऐसा दबाया ठीक है ना ऐसा जोर से वाले छोड़ दे छोड़ दे नहीं नहीं आज तो अच्छी से दबाऊंगा ठीक है न तो इतने ऐसे दबाना शुरू किया गुरु ने कहा अब दबाने की जरूरत नहीं है तो क्या है ये मर्यादा यहाँ कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने कहा कि बस अब छोड़ दो अब क्या हुआ राम लक्ष्मण अब भगवान राम सोने लक्ष्मण पेड़ दबाना लगे भगवान राम बार बार कहे तब तुम सो जाओ हम यहाँ कहते चापत चरण लखनऊ लक्ष्मण भगवान राम का पेड़ दबा रहा है और यहाँ कहते रघुवर जाई सैन तब किन्नी भगवान राम ने सैन किया और यहाँ कहते लक्ष्मण को बाद बार बोला चले जाओ लक्ष्मण ने क्या किया भगवान श्री राम के चरण को हृदय में धारण करके सो गए देखिये कैसे सोना चाहिए रात में जब हम सोएंगे तो भगवान का नाम करते करते सोएंगे नहीं तो जब आप उठेंगे तब भी भगवान का नाम याद आएगा तो कैसे सोना है ये भी हमको रामचरितमानस सिखाती तो एक प्रसंग का है वाणी को विराम दूंगा कि लक्ष्मण भगवान राम का पेड़ दबाता है और जब भगवान राम का विवाह हो जाता है मां जान की आ जाती है अब लक्ष्मण को मौका नहीं मिल रहा है तो लक्ष्मण उदास होगा तो भगवान राम ने पूछा लक्ष्मण क्या क्यों उदास होगा भे तो प्रभु आप पहले तो आपका चरण मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा था तो मां जान की आगे अब तो मौका नहीं मिल मिला आप कुछ व्यवस्था कर पाएंगे भगवान राम ने कहा एक बा, एक बार अभी भी मौका है क्या कोई दो दिन के बाद होली है होली में एक हमारे यहाँ रिवाज है जो होली में सब रंग खेलते है और बाद में भाभी के पास दियर जो मांगता है ना उसको दियर को देना पड़ता है तुम दो दिन के बाद होली है तो मेरे चरण सेवा मांग लेना तो लक्ष्मण ने सोचा दीवाली की जरूरत नहीं होली से ही चलेगा ठीक है दो दिन के बाद होली तो जब रंग खेल सब समाप्त तो हुआ तब तो लक्ष्मण ने जाकर सीता के पास गया सीता ने क्या चाहिए मुझे भगवान राम की चरण सेवा का मौका दीजिए जैसे सीता ने सुना मैं अपने पति की चरण सेवा नहीं कर पाऊंगी सुनने के साथ ही साथ सीता बेहोश हो गई ठीक है आजकल माता जी को क्या होगा मुझे मालूम नहीं ठीक है मैं मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ ठीक है यहाँ के माता जी लोग बहुत अच्छे है दिल्ली के तो बहुत अच्छे ठीक है लेकिन सीता बेहोश हो गई ठीक है ना जब सीता बेहोश हो गई तो दस दादा दौड़कर आ गए कौश क्या, क्या हुआ क्या हुआ सब कुछ तुमने क्या मांगा तो लक्ष्मण तू क्या करे लक्ष्मण दौड़ कर भगवान राम के बाद अरे आपने तो बोला मांगा वो तो बेहोश होगी क्या करे बस एक काम में एक बात बताओ उसकी होश में आ जाएगी क्या बताना है कान में बोल देंगे दाएं पैर की सेवा आप कीजिए बाएं पैर की मैं करा भाग बंटवारा कर लो समस्या का समाधान हो जाएगा ठीक है देखिये भगवान राम के चरण की सेवा है जो भी हो हम भी भगवान राम के पास यही प्रार्थना करें उनका नाम करते करते रात को हम जो सोए तो भगवान का चरण दबाते बताते सोए इसी हमको शक्ति दे हम सब मिलकर रघुवती राख और राजम संकृत रघुपति राघ राज पति तपा सीता प्यारे तू तो सीता सीता Hara har har har. रघुनंदन जान केवल बस भजलोगे सी तम रात्रे निंद्रा दिन में का कब भजलोगे सीता जय <laughs> हर चंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय शारदावर राम कृष्ण की जय सदगुरु देव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय ओ नमः पार्वती पतई हर हर महादेव